शिव पुराण उमा संहिता इस शब्द ब्रह्म को पाकर भी जो दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हैं वे मुक्के से आकाश को मारते और भूख प्यास की कामना करते हैं यह शब्द ब्रह्म ही सुखद मोक्ष का कारण बाहर भीतर के भेद से रहित अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित परब्रह्म है इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं जो लोग कालपात से मोहित हो शब्द ब्रह्म को नहीं जानते वे पापी और कुबद्ध मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके आश्रयभूत परम तत्व परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है निद्रा और आलस्य साधना का बहुत बड़ा वीघ्न है इस शत्रु को यत्न पूर्वक जीत सुखद आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए सौ वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राण वायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है वृद्ध पुरुष में भी ब्रह्म के अभ्यास से होने वाले लाभ का विश्वास देखा जाता है फिर तरुण मनुष्य को इस साधना से पूर्ण लाभ हो इसके लिए तो कहना ही क्या है यह शब्द ब्रह्म न ओंकार है न मंत्र है न बीज है न अक्षर है यह अनाहत नाग बिना आघात के अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द है इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है यह शब्द ब्रह्म परम कल्याण में है प्रिय शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष यत्न पूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं अतः नौ प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राणवेदता पुरुषों ने लक्षित किया है मैं उन्हें प्रयत्न करके बता रहा हूँ उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं वे शब्द क्रमश इस शिंग, दंदुभि शंघ और नवा मेघ गर्जन इन नौ प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुमकार का अभ्यास करे इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता है देवी योगाभ्यास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मरणासन हो जाता है तब भी वह दिन रात उस अभ्यास में ही लगा रहे ऐसा करने से सात दिनों में वह शब्द प्रकट होता है जो मृत्यु को जीतने वाला है देवी वह शब्द नौ प्रकार का है उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ पहले तो घोषात्मक नाद प्रकट होता है जो आत्म आत्मशुद्धि का उत्कृष्ट साधन है वह उत्तम नाद सब रोगों को हर देने वाला तथा मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है दूसरा काश्य नाद है जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है वह विष भूत और ग्रह आदि सबको बांधता है इसमें संशय नहीं है तीसरा सिंह नाद है जो अविचार से संबंध रखने वाला है उसका शत्रु के उच्चारण और मारण में नियोग एवं प्रयोग करें चौथा घंटा नाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं वह ना संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर लेता है फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है यक्षों और गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकृष्ट हो योगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करते हैं तथा उसकी अन्य कामनाएँ भी पूर्ण करती है पांचवा नाद वीणा है जिसे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं देवी उस वीणा नाद से दूर दर्शन की शक्ति प्राप्त होती है वंशीनाथ का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व तो प्राप्त हो जाता है धुंधु का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है देवेश्वरी शंखनाथ का अनुसंधान होने पर इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है मेघनाथ के चिंतन से योगी को कभी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता वरानने जो प्रतिदिन एकाग्र चित्त से ब्रह्मरूपी तुम्कार का ध्यान करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त हो जाती है वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी और इच्छा इच्छानुसार रूपधारी होकर सर्वत्र विचरण करता है कभी विकारों के वसीभूत नहीं होता वह साक्षात थ्यू ही है इसमें संशय नहीं है परमेश्वरी इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्म के नौधा स्वरूप का पूर्णतया वर्णन किया है अब और क्या सुनना चाहती हो